महात्मा गांधी जैसे लोग भगत सिंह चंद्रशेखर उधम सिंह आशफाकुल्ला तांतिया टोपे झांसी राय लक्ष्मी बाई कि चनम्मा ये जितने भी नाम आप लेंगे ये सभी आर्य हैं ये सभी श्रेष्ठ हैं क्योंकि इन्होंने अपने चरित्र से दूसरों के लिए उदाहरण प्रस्तुत किए हैं इसलिए आर्य कोई हमारे यहाँ जाति नहीं है राजा जो उच्च चरित्र का है उसको आर्य नरेश बोला गया नागरिक जो हमारे यहाँ उच्च चरित्र के हैं उनको आर्य नागरिक बोला गया